ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय चौबीस भगवान नाम की महिमा शब्दों की शक्ति क्या आप शब्दों की शक्ति में विश्वास करते हैं एक कहानी सुनिए एक सांवले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर मान हानि का मुकदमा दायर किया कचहरी में न्यायाधीश ने उससे पूछा कि दूसरे व्यक्ति ने क्या किया था उसने मुझे दरियाई घोड़ा कहा था पहले व्यक्ति ने कहा कितने दिन पूर्व न्यायधीश ने पूछा दो वर्ष पूर्व तो फिर तुम अभी फरियाद क्यों कर रहे हो क्योंकि मैंने उस पशु को आज सुबह ही देखा है अर्थ का ज्ञान होने पर नाम में महान शक्ति रहती है जब कोई द्वेषवश हमें गधा सुअर उल्लू आदि बुरे नामों से पुकारता है तो हम अपना संतुलन खो बैठते हैं हम सभी जानते हैं कि हम नाम पुकारा जाने पर प्रत्युत्तर देते हैं भीड़ से किसी को बुलाने का श्रेष्ठतम उपाय उसका नाम लेकर पुकारना है सोए व्यक्ति को जगाने के लिए भी हम यही करते हैं प्रसिद्ध अंग्रेज कवि टेनिसन को एक आश्चर्यजनक अनुभूति होती थी जिसका वर्णन उसने अपनी कविता पुरातन ऋषि में किया है हुआ है कई बार ऐसा जब मैं एकांत में बैठा आवृत्ति उस नाम की करता जो है प्रतीक मेरा आत्मा की स्थूल सीमा नष्ट होती और वह नाम रूपातीत में प्रविष्ट करती जैसे बादल आकाश में विलीन होता मैं स्पर्श करता अंगों को अपने मेरे नहीं पराए लगते पर संदेह की छाया तक नहीं सुपष्ट हुआ क्षुद्र अहंकार पूरी तरह नष्ट ऐसा विराट जीवन उपलब्ध हमारे जीवन की तुलना में मानो सूर्य स्फुलिंग की तुलना में शब्दों के द्वारा अव्यक्त छाया जगत की छाया मात्र क्या कभी तुमने इस सत्य को हृदयंगम किया है कि तुम्हारा अपना नाम आत्मा का प्रतीक है अपनी मानसिक संवेदनशीलता के कारण टेनिसन अपने ही नाम का उपयोग अतिद्रिय जगत की किसी विशेष प्रकार की झलक प्राप्त करने के लिए कर सका था यदि एक सामान्य नाम में ऐसी शक्ति है तो भगवन नाम में कितनी अधिक शक्ति होगी लेकिन भगवन नाम की शक्ति को वही अभिव्यक्त कर सकता है जो उसका अर्थ वह किसका प्रतीक है यह जानता है प्रतीक पवित्राक्षर ओंकार भारत का परिभ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद एक दिन हिमालय में अल्मोड़ा के निकट एक पुरातन वृक्ष के नीचे बैठे और शीघ्र ही गहरे ध्यान में निवृत्त हो गए ध्यान के बाद स्वामी जी ने अपने सहयात्री गुरुभाई स्वामी अखंडानंद से कहा सुनो यहाँ इस पीपल के वृक्ष के नीचे मेरे जीवन की एक सबसे महान समस्या का समाधान हो गया है इस अनुभूति का उनकी डायरी में उनके द्वारा उस समय लिखा संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है प्रारंभ में शब्द था इत्यादि व्यष्टि ब्रह्मांड और समष्टि ब्रह्मांड एक ही योजना अनुसार निर्मित है जिस प्रकार एक जीव एक प्राण युक्त देह से आवृत्त है उसी प्रकार विराट आत्मा प्राणवंत दृष्ट जगत प्रकृति से आवृत्त है यह एक जीव का दूसरे प्रकृति के द्वारा आवृत्त होना शब्द और उसको अभिव्यक्त करने वाले भाव के अनुरूप है वे दोनों एक ही हैं और मानसिक विश्लेषण द्वारा ही उन दोनों का पृथक ज्ञान संभव है शब्द बिना विचार असंभव है अतः प्रारंभ में शब्द था इत्यादि विश्व आत्मा का यह द्विध रूप अनादि है अतः हम अनंत निराकार और अनंत साकार के इस सम्मिलित रूप को ही देखते अथवा अनुभव करते हैं वर्षों बाद स्वामी जी ने उपरयुक्त विचारों को अपने भक्तियोग में विकसित किया भारतीय दर्शन के अनुसार नाम और रूप ही इस जगत की अभिव्यक्ति के कारण है मानवीय अंतर जगत में एक भी ऐसी चित्तवृत्ति नहीं रह सकती जो नाम रूपात्मक न हो यदि यह सत्य हो कि प्रकृति सर्वत्र एक ही नियम से निर्मित है तो इस नाम रूपात्मक को समस्त अखंड ब्रह्मांड का नियम कहना होगा जैसे मिट्टी के एक पिंड को जान लेने से मिट्टी की सब चीज़ें का ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार इस देह पिंड को जान लेने से समस्त विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है रूप वस्तु का मानव छिलका है और नाम या भाव भीतर का गुदा शरीर है रूप और मन या अंतकरण है नाम और भाव-शक्ति युक्त समस्त प्राणियों में इस नाम के साथ उसके वाचक शब्दों का अभेद्य योग रहता है बृहस्ति मानव के परिचिन महत या चित्त में विचार तरंगे पहले शब्द के रूप में उठती है और फिर बाद में वे तदपेक्षा स्थूलतर रूप धारण कर लेती है बृहद ब्रह्मांड में भी ब्रह्मा हिरण्यगर्भ या समस्त महत्व ने पहले अपने को नाम के और फिर बाद में रूप के आकार में अर्थात इस परिदृश्यमान जगत के आकार में रूप के आकार में अभिव्यक्त किया यह सारा व्यक्त इंद्रिय ग्राह्य जगत रूप है और इसके पीछे है अनंत अव्यक्त स्फोट स्फोट का अर्थ है समस्त जगत की अभिव्यक्ति का कारण शब्द ब्रह्म समस्त नामों अर्थात भावों का नित्य समुवायी उपादान स्वरूप यह नित्य स्फोट ही वह शक्ति है जिससे ईश्वर इस विश्व की सृष्टि करता है यही नहीं ईश्वर पहले स्फोट रूप में परिणत हो जाता है और तत्पश्चात अपने को उससे भी स्थूल इंद्री ग्राही जगत के रूप में परिणत कर लेता है इस स्फोट का एकमात्र एकमात्रवाचक शब्द है ओम और क्योंकि हम किसी भी उपाय से शब्द को भाव से अलग नहीं कर सकते इसलिए यह ओम ही इस नित्य स्फोट से नित्य संयुक्त है अतव समस्त विश्व की उत्पत्ति सारे नामों की जननी स्वरूप इस ओंकार रूप पवित्रतम शब्द से ही मानी जा सकती है दूसरे शब्दों में परमात्मा ईश्वरी भाव के द्वारा अभिव्यक्त होता है और ईश्वरी भाव ईश्वरी शब्द या वाणी द्वारा अभिव्यक्त होता है भगवान नाम की शक्ति के विषय में उचित धारणा के लिए अनिवार्य यह सिदां भारतीय परंपरा का अंग बन गया है जिसकी सत्यता इस प्रकार की साधना करने वाले असंख्य संतों और ऋषियों ने प्रमाणित की है अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं एक दिन श्री रामकृष्ण ने उपदेश देते समय शब्द ब्रह्म नाद की चर्चा की मैंने अपने मध्यान्ह के समय इस पर ध्यान किया जो ही मैं ध्यान के लिए बैठा शब्द ब्रह्म का मुझे साक्षात्कार हुआ कठोप निषद में ओम को आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य तथा परम सत्य कहा गया है समस्त वेद जिस पद लक्ष्य का निर्देश करते हैं समस्त तप जिस ओर इंगित करते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है वह मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा वह ओम है वही पर स्वयं है उसे जानने वाला जीवन में कृतित्य हो जाता है मुंडकोपनिषद में ओम की धनुष से तथा एकाग्र और शुद्ध मन की तुलना तीर से की गई है तथा हमें तीव्र मनोयोग के साथ अर्थात अप्रमत्त होकर तीर छोड़ने को कहा गया है जिससे ब्रह्मरूपी लक्ष्य को बेध कर वह उसके साथ एकाकार हो जाए प्रणवोधनु सरोजात्मा ब्रह्म तन लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्न वेदव्यम सर्वतन्म भवे मुंडकोपनिषद यहाँ ओम समग्र औपनिषदिक श्रुत ज्ञान को सूचित करता है उसकी सहायता से हमें अपने शुद्ध मन से ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए ओम हिंदू धर्म का पवित्रतम प्रतीक है जो अत्यंत पुरातन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है वेदांत के सार को संक्षेप में प्रस्तुत करने वाले मांडुक्योपनिषद में कहा गया है ओम इतक्षर भूतम् सर्व तस्व्याख्यान भूतम भविष्य सर्वोकार अक्षर ओम अक्षर ब्रह्म तथा समग्र ब्रह्मांड है भूत वर्तमान और भविष्य सभी ओंकार है इस उपनिषद में आगे ओम की व्याख्या की गई है तथा इसके प्रत्येक अक्षर चेतना के स्तर विशेष के साथ एकता बनाई गई है वेदांत के अनुसार मानव के सामान्य अनुभव जागृत स्वप्न और सुसुप्ति इन तीन अवस्थाओं में होते हैं इसी तरह ओम शब्द भी अ और मन तीन अक्षरों में विभक्त किया जा सकता है जो क्रमशः युक्त तीन अवस्थाओं का संकेत करते हैं क्योंकि व्यष्टि ब्रह्मांड और समस्त ब्रह्मांड एक ही योजना अनुसार निर्मित हैं अतः अ उ और अक्षर क्रमशः बृहत स्थूल जगत बृहत मनोजगत तथा इन दोनों के आधारभूत कारण के भी प्रतीक हैं लेकिन ब्रह्म अथवा चरम सत्य जिसकी वे तीनों अभिव्यक्तियाँ हैं इनका अतिक्रमण करता है तथा ओम का अनभिव्यक्त शब्दातीत अमात्र उसका प्रतीक है